m mm -hmm. नई दिल्ली नामक अंग्रेजी पत्रिका में हाल ही में आश्रम में चलने वाली समूह मनुष्य चिकित्सा संबंधी प्रकाशित हुए जिनको लेकर समाचार पत्रों तथा अन्यत्र भी काफी चर्चा है कुछ गलत फेमी भी मेरे दिल्ली प्रवास के समय वहां के कई संपादक मुझसे पूछते थे कि आप इस संबंध में क्या कहते हैं कृपा पूर्वक इस पर कुछ गए कृष्ण प्रेम नग्नता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है परमात्मा ने मनुष्य को नग्न ही बनाया है वस्त्र तो आदमी की ईजाद है नग्नता को अस्वीकार करना परमात्मा को अस्वीकार करना और वस्त्रों की इजाजत सुविधा के लिए हो तब तो ठीक सर्दी हो और कोई वस्त्र पहने प्रकृति से बचाव के लिए कोई वस्त्र पहने लेकिन वस्त्रों की मौलिक ईजाद प्रकृति से बचने के लिए नहीं अपने को छिपाने के लिए वस्त्रों के पीछे पाखंड है। इसलिए जब भी कोई नग्न खड़ा होगा तो तुम्हारे पाखंड को चोट लगती महावीर नग्न हुए बहुत विरोध हुआ उससे भी ज्यादा विरोध हुआ जब लल्ला कश्मीर की फकीर स्त्री नग्न हुई मगर ये इतने दुख के लोग थे हमने किसी तरह सह लिया मेरी दृष्टि में नग्नता सहज स्वाभाविक होनी चाहिए और जब भी सुविधा हो व्यक्तियों को नग्न होने का नैसर्गिक अधिकार होना चाहिए वस्त्र छिपाते और छिपाने में ही सारी पोर्नोग्राफी छिपाने में ही अश्लीलता है आदिवासियों में कोई अश्लीलता ना मिलेगी क्योंकि वे नग्न हैं। जितना छिपाओगे उतनी अश्लीलता मिलेगी क्योंकि जितना छिपाओगे उतना दूसरों के मन में कल्पना को जन्म मिलता है कि पता नहीं जो छिपाया गया है कितना रसपूर्ण होगा छिपाने से रस पैदा होता है विकृति पैदा होती जिस चीज को भी हम छिपा लेते उसे देखने की आतुरता पैदा होती बुरका डालकर घूंघट डालकर एक स्त्री रास्ते से निकलती लोग झुकझुक देखने लगते वही स्त्री बिना बुरका डाले निकलती कोई उसके चेहरे पर ध्यान नहीं देता स्त्री की तो छोड़ दो तुम किसी पुरुष को बुरका पहना के निकाल दो रास्ते से और लोग आतुर हो जाएंगे और पीछे चलने लगेंगे हजार काम छोड़कर देखने की उत्सुकता पैदा हो जाएगी बुर्के में राज जो छिपा है वह सहज ही जिज्ञासा पैदा करता है कल्पना भी उसी से जन्मती है। तो थोड़ा छिपाओ और थोड़ा प्रकट रखो यह अश्लीलता का सूत्र है। जरा सा प्रकट करो और जरा सा छिपाए रहो तो जो प्रकट है वह छुपा है उसके संबंध में जिज्ञासा को जन्माता रहेगा आदिवासी लग्न रहते हैं। न स्त्रियों को चिंता है पुरुषों की न पुरुषों को चिंता है स्त्रियों की सारे पशु नग्न हैं वृक्ष नग्न हैं तुम्हें कोई अड़चन नहीं हो रही मनुष्य को क्या हो गया है ईसाइयों की कहानी कहती है कि जैसे ही अदम और ईव ने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया जो पहली बात उन्हें याद आई वो थी अपनी नग्नता उन्होंने जल्दी से पत्ते उठाकर अपनी नग्नता ढांक ली यह कहानी प्रीतिकर कर, अर्थपूर्ण है ज्ञान का फल खाया जैसे ही अहंकार जगा ज्ञान का फल अहंकार जगाता है और इसलिए आदम और ईव को परमात्मा ने स्वर्ग के राज्य से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनमें अहंकार का जन्म हो चुका था और जहां अहंकार का जन्म होता है वहां छिपावट दुराव पैदा होता है मैं समस्त दुराव का दुश्मन मैं समस्त छिपाव का विरोधी हूं मैं चाहता हूं कि तुमने केवल शारीरिक अर्थों में मानसिक अर्थों में आध्यात्मिक अर्थों में सब तलों पर नग्न होने का सामर्थ्य जुटाओ परमात्मा के सामने नग्न होना सब तलों पर तुम जैसे हो वैसे ही अपने को प्रकट करो छिपाने से कुछ भी ना होगा फिर छिपाने के पीछे तुम बीमारियां देखते हो रोग देखते हो एक तरफ हम छिपाते लेकिन जरा गौर से देखो कि जो हम छिपाते उसी को हम और उभार के दिखाना चाहते स्त्री स्तन छिपाती लेकिन छिपाती है या उभारती स्तनों को उभारने के लिए कितने अंगवस्त्र वस्त्र किए जाते ताकि स्तन सुडौल मालूम पड़े बड़े मालूम पड़े स्पष्ट दिखाई पड़े एक तरफ छिपा रहे हो वस्त्रों में दूसरी तरफ उभार के दिखला रहे हो उछाल रहे हो तुम जान के चकित होगे। यूनान में और रोम में ठीक इसी तरह की बीमारी अतीत में आदमियों को पैदा हुई थी तो वो अपनी जन्मिंद्री पर एक चमड़ा चढ़ा लेते थे चमड़े के खोल पहन लेते थे ऊपर से वस्त्र पहनते पहन अंदर चमड़े की खोल जन्मेंद्री पर पहन लेते ताकि वस्त्रों के ऊपर से जन्मेंद्री का बड़ा रूप दिखाई पड़ता रहे इसको तुम रुगण कहोगे या स्वस्थ कहोगे स्त्रियों के स्तन के संबंध में भी कुछ भेद नहीं यही बात है झूठे स्तन बाजार में बिकते रबर और फोम के झूठे नितंब भी बाजार में बिकते ऊपर से वस्त्र में भीतर झूठे नितंब हैं, झूठे स्तन हैं। एक तरफ छिपाने का खेल चल रहा है दूसरी तरफ उछालने का खेल चल रहा है कल मैंने अखबार में देखा लोकसभा में स्त्रियों के अंग वस्तुओं पर कुछ चर्चा चली तो मोहनधारियों ने कहा कि जिनको भी इस संबंध में ठीक से समझना हो वो श्री रजनीश आश्रम दूना जाए मैं स्वागत करता हूं लोकसभा के सारे मित्र यहां हैं। यह तो उन्होंने ज्यंग में कहा है लेकिन मैं निश्चित कहता हूं उन्हें समझना हो कुछ भी जीवन के संबंध में तो यहाँ मोहन मोहनधारिया तो पुणे ही रहते कभी आए नहीं यहाँ पूछते ही जो भी मिलता है उससे आश्रम के संबंध में आने की हिम्मत नहीं जुटाते यहां इस आश्रम के द्वार पर कमजोरों का काम नहीं इतनी भी हिम्मत नहीं जुटाते कि आके यहां देख ले पुणे ही रहते पुणे ही घर है लोकसभा में दूसरों को निमंत्रण दे रहे हैं खुद कभी यहां आए नहीं और ऐसा भी नहीं है कि पूछताछ नहीं करते जो भी आश्रम से संबंधित तो उनसे संबंधित है प्रत्येक से, से पूछताछ करते कि क्या वहां हो रहा है एक पाखंड लंबा सिलसिला है उस पाखंड के कारण जरा जरा सी बातों से उपद्रव हो जाते नई दिल्ली पत्रिका में लीला नाम के समूह चिकित्सा के प्रयोग के कुछ नई दिल्ली पत्रिका में नग्न चित्र छपे उससे बहुत पद्रव मच गया है बिना समझे बिना पूछे चित्र भी सब चुराए हुए क्योंकि चित्र जिसने लिए थे जिस जर्मन पत्रकार ने वो अब सन्यासी स्टर्न के जर्मन पत्रकार सत्यानंद ने उन चित्रों को लिया था और जर्मनी की पत्रिका स्टर्न में बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ उन चित्रों को छापा था व्याख्या तो छोड़ दी नई दिल्ली की पत्रिका ने सिर्फ चित्र छाप दिए बिना किसी व्याख्या के बिना समझाए कि यह क्या है और क्या हो रहा है ये जान है ये अनैतिक व्यवहार है असभ्य अलोकतांत्रिक व्यवहार है यह न्यायुक्त बात नहीं है एक तो चित्र चुराए हैं इस वर्ण से कोई आज्ञा नहीं ली है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है सिर्फ बिना व्याख्या के छापती है, जो कि अनितिपूर्ण है उनकी व्याख्या में ही उनका अर्थ छिपा है सिर्फ चित्र को छाप देने से कुछ भी ना होगा चित्र को छाप के तो सिर्फ लोगों को भड़काने की चेष्टा की जाती और इस देश में इतना गहन अज्ञान है और इस देश में इतना गहन दमन है कि हर छोटी मोटी चीज लोगों को भड़का देती है पहली तो बात मनुष्य ने वस्त्रों को ओढ़ओढ़ के अपने को मिस्टिफाई कर लिया खूब रहस्य में बना दिया मैं उस रहस्य को तोड़ देना चाहता वह रहस्य पूर्णोग्रह का अन्नदाता है अस्लीलता का जन्मदाता है जैसे ही कोई व्यक्ति नगन हो जाता है हो जाता है उसका रहस्य विलीन हो जाता है तुम्हें खुद भी अनुभव होगा इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी में कोई रस नहीं रह जाता अपने पति में कोई रस नहीं रह जाता लेकिन पड़ोस की पत्नी में रस होता मुल्ला न सुदीन एक दिन घर आया और उसने देखा उसका निकटतम मित्र उसकी पत्नी का आलिंगन कर रहा है उसने भी दुकान सिर पीट लिया मुल्ला ने सिर पीट लिया और कहा कि मैं हैरान हूं तू ये क्यों कर रहा है मुझे तो करना पड़ता है पत्नियों में क्यों रस समाप्त हो जाता है कारण तुमने खोजा तुम उनकी देश से परिचित हो गए रहस्य खो गए जिज्ञासा का कोई अर्थ नहीं रहा कल्पना को खुल के खेलने का कोई मौका नहीं रहा लेकिन पड़ोसी की पत्नी उसके संबंध में कल्पना को खेलने का मौका है नग्न व्यक्ति को कितनी देर तक देखते रहोगे थोड़ी देर बाद पाओगे बात खत्म हो गई आखिर नग्न व्यक्ति में क्या हो सकता है जो होता है वस्त्रों में वस्त्रों की छिपावट में सारी अश्लीलता का राज छिपा है दुनिया से अश्लीलता ना मिटेगी जब तक नग्नता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार स्वीकृत नहीं हो जाता और फिर ये चित्र तो कोई सामूहिक स्थानों पर नहीं लिए गए ये तो समूह चिकित्सा में बंद कमरों में हुए प्रयोगों के चित्र इससे किसी को कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए फिर इन चित्रों के पीछे क्या प्रक्रिया है उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए यह चित्र कोई संभोग के चित्र नहीं इन चित्रों में स्त्रियां और पुरुष नग्न हैं क्योंकि नग्नता में एक मुक्तिदायी तत्व है जैसे ही तुम बहुत सी स्त्रियों बहुत से पुरुषों को नग्न देख लेते हो वैसे ही तुम्हारे मन में जो सदा दूसरों को नग्न देखने की आतुरता छिपी वह विलीन हो जाती उसका विलीन होना बड़ा मुक्तिदायी उसके विलीन होते से ही एक काम नष्ट हो जाती तुम सहज सरल निश्छल हो जाते तुम्हारे पीछे जो एक रोग पड़ा था तुम्हारे सपनों में जो नग्न स्त्रियां आ रही थी और गीता में जो तुम फिल्मी पत्रिकाएं छिपा छिपा के पढ़ रहे थे वह सब बंद हो जाता है इससे बड़ी निश्चंद स्वतंत्रता उपलब्ध होती एक सरलता आती जैसे छोटे बच्चों में होती आखिर स्तन स्तन जन इंद्रिया जनिन्द्रिया नितंब नितंब है उनमें कुछ भी नहीं उनमें कुछ होना भी नहीं चाहिए लेकिन छिपाने के कारण बहुत कुछ हो गया तुम जरा अपने दरवाजे पर तख्ती लगा दो कि झांकना मना है फिर उस रास्ते से एक भी इतना हिम्मत वा आदमी ना निकल सकेगा जो बिना झांके निकल जाए एक मेरे मित्र हैं उनके मकान की दीवार के पास लोग पेशाब कर जाते थे उन्होंने मुझसे कहा मैंने तो कहा बड़ी तख्ती लगा दो कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है उन्होंने तख्ती लगा दी पांच सात दिन मेरे पास आयो बोले आपने और मुसीबत कर दी जो बिना बे पेशाब किए निकलते थे वो भी करने लगे क्योंकि जब तख्ती पड़ी पेशाब का करना मना है, तो अर्जिन पैदा हो जाती एकदम याद आ जाती जिनको याद नहीं दी थी जो अपने मजे से काम पे चले जा रहे थे मैं रोज सुनता हूं जैसे ही मैत्रे जी खड़े होते मुझे पता चल जाता है आज मुझे खड़े हो गए क्योंकि लोग एकदम खांसने लगते उनकी आवाज तो बाद में सुनाई पड़ती लेकिन तुम्हारी खांसी की आवाज सुनकर मैं समझ जाता हूं कि मैत्री जी खड़े हो उन्हें देख के उसके पहले बिल्कुल तुम शांत बैठे थे ना कोई गले में खराश थी ना कोई खांसी थी लेकिन मैत्री जी क्या खड़े हुए बस एकदम सबके गले में खराश हो जाती इसे तुम रोज देखते हो रोज अनुभव करते हो निषेध में एक तरह का निमंत्रण हो जाता वस्त्रों ने निषेध पैदा कर दिया है और निमंत्रण पैदा कर दिया है मोहनधारिया को जरूर मैं कहता हूं आओ और दिल्ली के बाकी पागलों को भी अपने साथ ले आओ यहां पश्चिम से मेरी सन्यासिन वो किसी तरह का अंग वस्त्र नहीं पहनती भारतीय स्त्रियों को अड़चन होती मुझसे एक दो भारतीय स्त्रियों ने कहा है कि आप पश्चिमी सन्यासी स्त्रियों को क्यों नहीं कहते कि बॉडी पहने अंगिया पहने लेकिन बॉडी या अंगिया तो सिर्फ अंगों को उभारने के लिए पहनी जाती वो तो जो स्तन ढल गए हैं नहीं ढले हैं ऐसा दिखाने के लिए पहनी जाती लेकिन भारतीय स्त्रियां सोचती हैं कि उसमें सील है लाज है संकोच उल्टी बात उन्होंने पश्चात मेरी सन्यासियों ने अंगवस्त्र छोड़ दिया है क्योंकि उसमें लाज नहीं है अश्लीलता है उसमें निमंत्रण उसमें दूसरे की आंखों पर हमला है तुम्हारे उभरे हुए स्तन सिर्फ दूसरों के भीतर लुचियाई पैदा करते हो और कुछ भी नहीं लुच्चे का मतलब घूर घूर के देखने की आकांक्षा पैदा करते शब्द बनता है लोचन से आँख से। बस जैसे ही तुम्हारे अंग वस्त्रों में उभरे हुए झूठे स्तन कोई देखता उसकी आंख अटक जाती यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सारी दुनिया के लोगों का यह अनुभव है कि भारतीय स्त्रियां दुनिया की किसी भी जाति कि की स्त्रियों से ज्यादा आकर्षक मालूम होती राज राज है उनकी धोती राज है उनकी साड़ी उनके अंग्रिपा छिपा छिपा के लाज में सब ची चलती जितनी छिपी छिपी है उतनी ही आकर्षक मालूम होती क्रूब से क्रूप स्त्री भी घूंघट में सुंदर हो जाती मुला नसुद्दीन ने शादी की पत्नी घर आई जैसा मुसलमानों में रिवाज पत्नी ने पहली बात जो पूछी वो यह है कि मैं अपना बुरका किन किन के सामने उठा सकती हूँ इसके पहले मुला ने उसका चेहरा तो देखा नहीं था विवाह के पहले देखने का तो कोई रिवाज था नहीं तब पहली दफ़ा चेहरा देखा सांस भी रुक गई उसने कहा मुझे छोड़ के जिसके भी सामने तुझे तो चेहरा दिखाना हो दिखाना बस मुझे भर छोड़कर बुरके में तो कुरूप से कुरूप स्त्री सुंदर मालम होती कुरुप है घूंघट कुरूप स्त्रियों का अविष्कार है बुरका कुरूप स्त्रियों की खोज है और वस्त्रों में तुम क्यों अपने को छिपा रहे हो क्योंकि वस्त्र तुम्हें एक तरह के झूठ में जीने की सुविधा देते समझो तुम पुरुष हो तुमने एक सुंदर स्त्री देखी अगर तुम नग्न हो तो तुम्हारी देह कह देगी कि तुम आकर्षित हो तुम्हारे अंग प्रत्यंग कह देंगे कि तुम आकर्षित हो गए हो अगर तुम स्त्री हो तो भी तुमने एक पुरुष को देखा और तुम्हारे चित्त में आकर्षण जगा तत्न तुम्हारा शरीर सत्य को प्रकट कर देगा इस सत्य को कैसे छिपाएं एक ही रास्ता है वस्त्र ओढ़ लो तो मन में कुछ भी चलता रहे देह प्रकट न कर पाए ख्याल करना देह बड़ी ईमानदार है देह को तुम झूठला नहीं सकते देह झूठ नहीं बोलती मन को तुम झूठला सकते हो क्योंकि मन भीतर है दूसरे को पता न चलने दो तो न चलने दो लेकिन देह तो बाहर है उपलब्ध है अगर कोई पुरुष किसी स्त्री में उत्सुक हो गया है उसकी जन्द्रीय सूचना दे देगी कि वो उत्सुक हो गया है अगर स्त्री उत्सुक हो गई उसके स्तंग सूचना दे देंगे कि वो उत्सुक हो गई है मगर ये तो बड़ी अड़चन हो जाएगी इसको कैसे छिपाना वस्त्रों ने तरकीब दे दी आड़ दे दी तुम तो उत्सुक भी होते रहते हो दूसरों में और शरीर जिन सत्यों को प्रकट करता उनको तुम वस्त्रों की आड़ में छिपाते रहते हो ऐसे बेईमानी का जाल चल रहा है मैं इस जाल को तोड़ देना चाहता इस समूह चिकित्सा के प्रयोग इस जाल को तोड़ने के प्रयोग है फिर मैं कोई अभी जाके बजारना और सड़क पर तुमसे यह प्रयोग करने को कह भी नहीं रहा हूं इसलिए किसी को क्यों चिंता होनी चाहिए इस उपद्रव से छूटना चाहते स्वेच्छा से उनके लिए समूह चिकित्सा का आयोजन किया जा रहा है फिर जब स्त्री और पुरुष बहुत सी स्त्रियां बहुत से पुरुष नग्न होते हैं एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं एक दूसरे के हाथ हाथ में लेते हैं नाचते हैं कुछ प्रयोग ऊर्जा को जगाने के करते हैं वर्पुआकार घूमते हैं ये कोई संभोग नहीं हो रहा है सिर्फ एक दूसरे की ऊर्जा को चुनौती दे रहे हैं ऊर्जा जगनी शुरू होती ख्याल रखना ऊर्जा जग जाए तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं या तो संभोग हो तो ऊर्जा स्खलित होती और अगर संभोग ना हो और ऊर्जा जग जाए और जागती चली जाए तो उसका ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है या तो अधोग होगा या ऊर्ध्वगमन होगा नई दिल्ली पत्रिका में जो चित्र छपे हैं वो लीला नाम के समूह चिकित्सा के चित्र है लीला ऊर्जा की लीला का प्रयोग है स्त्रियों को देखकर पुरुषों को देखकर दोनों के भीतर ऊर्जा का प्रवाह जगता है उस प्रवाह को इतनी चुनौती देनी है कि तुम्हारे भीतर जो सोए पड़े हुए हैं जन्म जन्मों के स्रोत वे सब सजग हो जाएं और फिर उसे अधोगामी नहीं होने देना है उसे ऊर्धम की तरफ ले जाना है यह कुंडली जागरण के ही प्रयोग है यह कुछ नए प्रयोग नहीं है ये सदियों से तंत्र के मार्ग पर चलने वाले साधक करते रहे सरहपा और तिलोपा और कणप्पा सदियों से इन प्रयोगों को करते रहे मैं पहली बार इन प्रयोगों को एक वैज्ञानिक आधारभूमि देने की चेष्टा कर रहा हूं ये प्रयोग चुपचाप किए जाते रहे शास्त्रों में इनका उल्लेख भी है लेकिन सामान्य जन को इनकी कभी कोई खबर नहीं दी गई क्योंकि सामान्य जन का कभी सम्मान नहीं किया गया मैं सामान्य जन का सम्मान कर रहा हूं मैं कहता हूं कि क्यों सामान्य जन का इतना अपमान हो आखिर उसे भी ये अनूठे प्रयोगों का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि वह क्यों न जाने कि ऊर्जा के ऊपर जाते हुए आयाम भी है वह क्यों न वंचित रह जाए जो ऊर्जा जन्मेन्द्री से स्खलित होती है वह क्यों न सहस्त्रार में चढ़े और क्यों न सहस्त्रार का कमल खेले जो अब तक छिपा छिपा था गुप्त गुप्त था उसे मैं प्रकट कर रहा हूं यही मेरा कसूर है ये मेरा अपराध है इस अपराध के लिए मुझे हजार तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही और झेलनी पड़ेंगी क्योंकि मैं इस प्रक्रिया को बंद करने वाला नहीं हूं परिणाम कुछ भी हो, इस प्रक्रिया को और गहन करूंगा इस प्रक्रिया को और और लोगों तक पहुंचाऊंगा जो भी सुनने को राजी होंगे समझने को राजी होंगे उनको जीवन की ऊर्जा का रूपांतरण कैसे किया जाए नीचे जाती ऊर्जा को ऊपर कैसे ले जाया जाए ये अनूठे प्रयोग मैं अब जगत के सामने प्रकट करना चाहता हूं अब इनको थोड़े बहुत लोग चुपचाप अपनी अपने मठों में छिपके करते रहे इतने से नहीं होगा पूरी मनुष्य जाति काम से तड़फ रही है परेशान हो रही है और औषधि हमारे पास हो और कुछ लोग इसका उपयोग करते रहे यह ठीक नहीं यह औषधि सर्वसुलभ होनी चाहिए यह सबको मिल जानी चाहिए क्योंकि ये सभी का रोग है वे जो चित्र नई दिल्ली पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं इसी तरह के प्रयोग के चित्र स्त्री और पुरुष नग्न एक दूसरे का हाथ में हाथ लिए या एक दूसरे की देह को स्पर्श करते हुए या एक दूसरे की आंख में आंख डाले हुए चुनौती दे रहे हैं वो जो भीतर छिपा है उसे जागने के लिए जगाने के लिए इससे संबंध संभोग का कोई भी नहीं है ये तो संभोग के बिल्कुल विपरीत दिशा है ऊर्जा पहले जगनी चाहिए और जगती है विपरीत के आघात से पुरुष है धन विद्युत स्त्री है ऋण विद्युत और दोनों का एक दूसरे पर आघात हो तो ही ऊर्जा जगती तुम भी जानते हो कि ऊर्जा जगती मगर तुम उसे दबा जाते हो इन प्रयोगों में उस ऊर्जा को दबाना नहीं उस ऊर्जा को सहारा देना है उस ऊर्जा को उठाना है जितना उठ सके उठाना है और एक खास सीमा पर जाकर रूपांतरण होता है जैसे 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है ऐसे ही तुम्हारे भीतर जब 100 डिग्री ऊर्जा जपती तो नीचे ना जाके ऊपर जाने लगती तुमने देखा पानी तो नीचे की तरफ जाता है भाप ऊपर की तरफ जाती क्रांति घट गई और जैसे ही काम ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती राम की झलक मिलने शुरू हो जाती मगर ये तो वे ही समझ पाएंगे जो इन प्रयोगों को करने का साहस करेंगे मोहनधारिया नहीं समझ पाएंगे मोहनधारिया तो इस आश्रम के दरवाजे के भीतर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते और बिना समझे पूछे वक्तव्य देना सिर्फ मूढ़ता के लक्षण है और कुछ भी नहीं यहां एक अनूठा रासायनिक प्रयोग हो रहा है यह प्रयोग हिम्मतशालियों के लिए मनुष्य ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और प्रत्येक मनुष्य में दोनों ऊर्जाएं छिपी पुरुष के भीतर अचेतन में स्त्री छिपी स्त्री के भीतर अचेतन में पुरुष छिपा अब यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कार्ल गुस्ताव के अन्वेषणों ने इस प्राचीन सत्य को आधुनिक कलेवर में आधुनिक तर्क से सिद्ध कर दिया है हम तो इसे जानते रहे हैं सदियों से तभी तो हमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा बनाई थी अर्ध नारीश्वर की प्रतिमा क्या कहती शिव आधे स्त्री है आधे पुरुष यह तो सेवल केवल प्रतीक है प्रत्येक व्यक्ति फिर वह पुरुष हो या स्त्री आधा आधा है होना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारा जन्म मां और पिता के मिलन से हुआ है आधा हिस्सा मां ने दिया है आधा पिता ने दिया है तब तुम बने हो तो तुम्हारे भीतर आधी स्त्री है आधा पुरुष है अगर तुम पुरुष हो शारीरिक दृष्टि से तो चेतन मन में तुमने अपने को पुरुष जाना है उसके पीछे ही छिपा हुआ अचेतन मन है उसमें तुम स्त्री हो और अगर तुम स्त्री हो शारीरिक रूप से तो चेतन मन में स्त्री और अचेतन में पुरुष छिपा है ये जो लीला के प्रयोग है ऊर्जा के प्रयोग है इनमें बाहर की स्त्री का बाहर का पुरुष का सहारा लेकर भीतर छिपी स्त्री और भीतर छिपे पुरुष को उकसाया जा रहा है जगाया जा रहा है तुम जब भी किसी बाहर की स्त्री में आतुर होते हो उत्सुक होते हो तो तुम्हें पता हो या ना हो कहीं न कहीं किसी अनजान अर्थों में, अज्ञात अर्थों में तुम्हारे भीतर की स्त्री की झलक तुम्हें बाहर की स्त्री में मिली नहीं तो तुम हर स्त्री के प्रेम में क्यों नहीं पड़ जाते तुमने कभी इस पर विचार किया है हर पुरुष तुम्हें आकर्षित नहीं करता हर स्त्री तुम्हें आकर्षित नहीं करते कभी अकस्मात किसी व्यक्ति को पहली दफा देखते हो और आकर्षित हो जाते क्या हो क्या होगा इसका कारण इसका कारण एक ही है वह जो बाहर की स्त्री है वह किसी रूप में तुम्हारे अचेतन में छिपी स्त्री का प्रतिबिंब है उसकी झलक दे रही उसने तुम्हारे भीतर की स्त्री को सप्राण कर दिया सोए को जगा दिया लीला चिकित्सा में इसको जानकर प्रयोग किया जाता है लीला चिकित्सा की पूरी प्रक्रिया और पद्धति ऐसी है कि जिसमें बाहर की स्त्री का सहारा लेकर भीतर की स्त्री को स्वयं से झकझोर देना और बाहर का पुरुष का सहारा लेकर भीतर की पुरुष को झकझोर देना जब तुम्हारे भीतर की स्त्री और पुरुष दोनों जग जाते हैं तो एक अपूर्व मिलन घटन घटित होता है तुम्हारे भीतर घटित होता है एक अपूर्व स्त्री और पुरुष ऊर्जा का सम्मेलन तुम्हारे भीतर घटित होता है उस सम्मेलन में तुम पूर्ण हो जाते क्योंकि फिर अधूरा अधूरा नहीं रह जाता और आश्चर्य की बात तो यह है जिसके भीतर ये घटन हो जाए जिसके भीतर ये संगठन हो जाए जिसके भीतर की स्त्री और पुरुष एक हो जाएं उसे फिर बाहर की स्त्री और पुरुष में कोई रस नहीं रह जाता मेरी बातें ऊपर से तो ऐसी लगती हैं कि मैं लोगों को भोग की तरफ ले जा रहा हूं बस ऊपर से ही लगती और न को लगती उनको लगती जिनकी बात का कोई मूल्य नहीं है मैं तुम्हें परम ब्रह्मचर्य की तरफ ले चल रहा हूं क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भीतर की स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाएगा उसी दिन परम ब्रह्मचरी घटित हो जाएगा उस दिन के बाद फिर तुम्हें कोई रस नहीं रह जाएगा बाहर की स्त्री में और बाहर के पुरुष और भागना भी ना पड़ेगा कहीं दबाना भी ना पड़ेगा कुछ एक अपूर्व शांत मौन क्रांति घट जाती शोरगुल भी नहीं होता तुम्हारे भीतर द्वंद समाप्त हो जाता है निर्द्वंद का जन्म हो जाता है ब्रह्मचरी शब्द का अर्थ सोचा कभी ब्रह्म जैसी चरिया ये सिर्फ कामवाखना को दबा लेने से कोई ब्रह्म जैसी क्या उपलब्ध नहीं होता ब्रह्म जैसी चरिया को तो कोई तभी उपलब्ध होता है जब अर्ध नारीश्वर हो जाए आधा पुरुष आधा स्त्री दोनों मिल जाएं और एक हो जाए इस सम्मिलन में इस समन्वय में इस संगीत में ब्रह्मचरी का जन्म यहां जो भी हो रहा है उसका अंतिम लक्ष्य ब्रह्मचरी मगर जो ऊपर ऊपर देखेंगे वो तो बड़े परेशान होंगे वो तो परेशान हो ही रहे उनकी परेशानी को जितना बन सके समझाने की कोशिश करो मगर उनकी परेशानी के कारण तुम परेशान मत हो जाना उनकी परेशानी को अपनी परेशानी मत बना लेना न समझो का एक समूह है वह चलता रहेगा वह मुझे गालियां देता रहेगा उसकी फिक्र छोड़ो उसकी चिंता ना लो उसमें उलझो भी मत तुम अपने काम में लगे रहो धीरे धीरे जब यहां ब्रह्मचरी को उपलब्ध चेतनाएं खड़ी हो जाएंगी वे चेतनाएं ही असली उत्तर होंगी और कोई उत्तर सार्थक नहीं हो सकता मैं फिक्र में हूं प्रमाण जुटा सकूं और उस फिक्र को तुम ही पूरा कर सकते हो कृष्ण प्रेम चिंता ना लो मेरे जैसे व्यक्ति जब जमीन पर आते हैं, तो बहुत ऊहा पोह मचता है बहुत तूफान आंधिया उठती दूसरा प्रश्न भी पहले से संबंधित है भगवान भारतीयों को ग्रुप थेरेपी सामूहिक मनोचिकित्सा में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता क्या पश्चिम को ही सामूहिक चिकित्सा की आवश्यकता है और पूर्व को नहीं परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं दिखती वास्तविकता तो यह है कि 90 प्रतिशत भारतीय ही यौन विक्षिप्त पाए जाते इस संदर्भ में यह स्पष्ट करने की अनुकंपा करें कि भारतीयों को इस विशिष्ट पद्धति से वंचित रखना कहां तक उचित है और क्यों पूछा है डॉक्टर तपन तपन कुमार चौधरी ने डॉक्टर है तो निश्चित वे जानते हैं कि भारतीयों की असली मानसिक दशा क्या है ठीक नब्बे प्रतिशत ही नहीं निन्यानबे प्रतिशत भारतीय काम दमन से पीड़ित और मैं जानता हूं उन्हें जितनी आवश्यकता है उतनी शायद किसी और को नहीं लेकिन अड़चने हैं बहुत पहली तो बात भूमिका का अभाव है भारत सदियों से दमन की धारा में जिया है तो किसी भारतीय को अगर मैं कहता भी हूं कि तुम जाओ और सामूहिक चिकित्सा में सम्मिलित हो जाओ तो वो सम्मिलित नहीं होता भाग खड़ा होता है यहां आते ही नहीं फिर यहां से भगाना हो किसी को तो मैं उसे सामूहिक चिकित्सा का सुझाव दे देता उससे मेरी भी झंझट छूट जाती और उसको भी आने का उपाय दोबारा नहीं रह जाता जा जा भूमिका का अभाव है सामूहिक चिकित्सा के पीछे एक मानसिक भूमिका चाहिए न तो उन्हें पता है कि एनकाउंटर क्या है न उन्हें पता है कि प्राइमल थेरेपी क्या है न उन्हें पता है कि बायोएनर्जेटिक्स क्या है यह सारा विज्ञान पश्चिम में पैदा हुआ है मैं तुमसे कह देता हूं कि अगर तुम जल्दी नहीं जागे तो पश्चिम तुम्हें आध्यात्मिक अर्थों में भी पीछे छोड़ देगा भौतिक अर्थों में तो तुम्हें पीछे छोड़ ही दिया है पश्चिम क्योंकि तुम नहीं जागे जाग सकते थे भारत में पहली दफा गणित पैदा हुआ था लेकिन फिर भारत आइंस्टीन को क्यों पैदा नहीं कर सका सुस्ती है काहिलता है भाग्य पर छोड़े बैठे हैं सब तो गणित भारत में पैदा हुआ लेकिन आइंस्टीन उसकी पूर्णाहूति भारत में ना हुई पूर्णाहूति पश्चिम में हुई भारत ने करीब करीब सभी विज्ञानों की प्राथमिक खोज कर ली थी लेकिन उसका अंतिम उसकर् उसकर्ष भारत में नहीं हुआ पश्चिम में हुआ हमने सर्जरी का प्राथमिक प्रयोग किया था लेकिन फिर सर्जरी ने अपनी पराकाष्ठा पश्चिम में पाई औषधि हो कि गणित हो कि सर्जरी हो कि रसायन विज्ञान हो कि भौतिकी हो हर दिशा में भारत में सबसे पहले प्राथमिक प्रयोग किए थे मगर प्राथमिक पर ही हम रुक जाते आतंक जाने के हम न साहस जुटा पाते न शक्ति जुटा पाते न उतना मनोबल जुटा पाते अब वही दुर्भाग्य फिर घटने को है तंत्र पर हमने सबसे पहले प्रयोग किए थे और हमने तंत्र पर बड़ी गहराइयां पाई थी मगर पश्चिम हमसे आगे निकला जाता है और अगर थोड़ी देर और की तो जैसे अभी तुम्हारे बच्चों को पश्चिम जाना पड़ता है गणित और विज्ञान सीखने कुछ आश्चर्य न होगा कि किसी दिन धर्म और ध्यान सीखने भी पश्चिम जाना पड़े तुम उसमें भी पिछड़ते जा रहे हो जिसमें तुम सदा अग्रणी थे अब तुम उसमें भी अग्रणी ज्यादा देर न रहोगे तुम्हारी आदत ही पिछड़ने की हो गई तुम किसी भी चीज में अपनी सारी सामर्थ्य लगा के नहीं जुटते हो अब तुमने पूछा है कि भारतीय चिकित्सा, भारतीय जनों को सामूहिक चिकित्सा से वंचित क्यों रखा जा रहा है पहली तो बात यह कि कोई भारतीय यहां तीन चार महीने आके रुकने को राजी नहीं होता तीन चार महीने न रुके तो सामूहिक चिकित्सा के प्रयोग नहीं किए जा सकते भारतीय तो आता है दो दिन के लिए दर्शन करने के लिए वो कहता दर्शन हो गए सब हो गए तुम्हें ये आदत पकड़ गई सदियों से कि गए और किसी सदगुरु के दर्शन कर लिए और सब हो गए बात खत्म हो गई चरण छुआ आशीर्वाद ले लिया कुछ और करने नहीं पश्चिम से जो लोग आते हैं तीन से छह महीने का समय लेके आते हैं तुम यहां आते हो दिन दो दिन के लिए बहुत किसी ने हिम्मत की तो वो दस दिन के लिए शिविर के लिए आ जाता है शिविर में भी तुम ध्यान कम करते हो देखते ज्यादा हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं तुम्हारा रस कुछ विक्षिप्त हो गया है गांव पर तुम कुछ भी लगाना नहीं चाहते कुछ भारतीयों को मैंने चिकित्साओं में भेजा मैं चाहता हूं कि चिकित्सा का जो लाभ हो सकता है वो भारतीयों को भी मिले मिलना ही चाहिए और तपन कुमार तुम ठीक कहते हो कि निन्यानवे प्रतिशत लोग यहां रुगण है इनको आप चिकित्सा का अवसर न देंगे देना चाहता हूं पहली तो बात किसी को चिकित्सा के लिए कहो तो वो राजी नहीं होता अब जबरदस्ती तो किसी के ऊपर चिकित्सा नहीं थोपी जा सकती आदमी भाग रहा हो और तुम उसे लिटाओ और ऑपरेशन करो ये तो नहीं हो सकता कम से कम उसकी स्वीकृति तो चाहिए स्वेच्छा से ही चिकित्सा हो सकती फिर किन्हीं को मैंने समझा बुझा के भेज भी दिया तो वो चिकित्सा में पहुंच भी जाते हैं सम्मिलित नहीं होते बैठे रहते हैं एक कोने में भागीदार नहीं बनते वहां भी दर्शक बने रहते तो उनके कारण जो और लोग चिकित्सा में सम्मिलित हुए उनको बाधा पड़ती तो मुझे पाश्चात्य सन्यासी आके कहते हैं कि आप भारतीयों को मत भेजिए क्योंकि वो सम्मिलित तो होते नहीं और एक पत्थर की तरह वहां खड़े हो जाते किसी चीज में भाग लेते नहीं तो जो धारा बहनी चाहिए समूह की उसमें एक चट्टान पड़ जाती धारा में बाधा आ जाती एक तो भूमिका का अभाव है क्योंकि तुम दमन की हवा में पले हो तुम्हारी छाती पर मुरारजी देसाई जैसे लोग इतनी सदियों से बैठे कि जब तक तुम उन्हें न उतार दो तुम्हारे रोग ना उतरेंगे तुम्हारी बीमारियां ना उतरेंगी तुम्हारे पास ऐसी ऐसी धारणाएं चित्ते में घर कर गई उनके साथ आलचन अब तुमने पूछा है तपन कुमार लेकिन अगर किसी भारती को मैं कहता हूं कि तुम जाके थेरेपी में या एनकाउंटर में सम्मिलित हो जाओ तो वो कहता है पहले मैं अपनी पत्नी पत्नी को पूछूंगा पत्नी राजी नहीं क्योंकि वहां और स्त्रियां पता नहीं तुम क्या करोगे एक मित्र को मैंने मालिश करवाने के लिए भेजा क्योंकि उनके शरीर में तकलीफ है उनकी पत्नी वहां खड़ी रहती जाके मालिश भी नहीं करवाने देगी उनको देखती है खड़ी होके कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही पत्नी को अगर भेजू चिकित्सा में तो पति राजी नहीं तो कैसे भेजू क्या उपाय किया जाए फिर जो भारती आते हैं वो कभी अपनी वास्तविक बीमारियां तो बताते नहीं मुझे दिखाई पड़ती मगर वो तो बात में दूसरी करते भारतीय आके पूछता समाधि कैसे मिले मोक्ष कैसे मिले उसको मैं कहूं कि तुम जाओ और तुम एक चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित हो जाओ वो कहेगा चिकित्सा से क्या लेना देना मुझे मोक्ष चाहिए मोक्ष तो नहीं मिलता चिकित्सा पद्धति से यद्यपि चिकित्सा पद्धति से कूड़ा कचरा तुम्हारे चित्त का साफ होगा जो कि मोक्ष के मिलने में सहयोगी मगर सीधा मोक्ष नहीं मिलता तुम बातें ही हवाई पूछते हो आगे फिर तुम जो पूछते हो वही तुम्हें उत्तर देने पड़ते तुमने जो पूछा नहीं है उसका उत्तर देना ठीक भी नहीं तुम उसे झेल भी ना सकोगे तुम उसे लेने को राजी भी ना होगे इसलिए मेरी मजबूरी समझो मैं चाहता हूं कि भारत वंचित ना रहे लेकिन भारत तय ये बैठा है कि वंचित रहेगा तुम देखते हो पुणे में हर तरह की चेष्टा चल रही है कि आश्रम पुणे में ना बचे इस आश्रम को पुणे से हटना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि पुणे से हटना चाहिए ये भारत में कहीं और भी नहीं जाना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि भारत के बाहर चला जाए अभी कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि मुसलमानों ने एक सभा करके सरकार से निवेदन किया कि मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए तब तो मुझे सिवाय मोक्ष जाने की कोई जगह बची नहीं मैं बड़ी प्रसन्न हुआ मैंने कहा यही तो मैं पूना रह नहीं सकता कच्छ जा नहीं सकता में आश्रम बन नहीं सकता पासपोर्ट है वो भी जब्त कर लेना चाहिए तब तो फिर मेरे लिए सिर्फ निर्वाण ही रह जाता और तुम कह रहे हो भारतीयों को मैं चिकित्सा पद्धति में क्यों नहीं समृद्ध करवाता किन को करवाऊ मोहनदारिया को मोरारजी देसाई को किसको वे तो इस आश्रम को ही जीवित नहीं रहने देना चाहते आश्रम बचना ही नहीं चाहिए जी देसाई ने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस आश्रम को नेत नाबूत कर दू और ऐसा नहीं है कि वो नेत करने में कोई कमी छोड़ रहे हैं उस सब तरह से कोशिश कर रहे हैं और बस उनका क्यों नहीं चलता सारी सत्ताओं के हाथ में बस की क्या अड़चन है बस थोड़ा सा एक संकोच उनको लगता है कि अब मैं कोई राष्ट्र के भीतर सीमित नहीं हूं अब मेरी स्थिति अंतरराष्ट्रीय है वही उनको संकोच का कारण नहीं तो बस चलने में क्या दिक्कत है बुलडोजर लाके इस आसन को गिरवा दे लेकिन अब उनको पता है कि मैं भारत में सीमित नहीं हूं दुनिया के कोने कोने में, में मेरे सन्यासी सारी दुनिया में तूफान मचेगा अगर मेरे साथ कुछ भी जाति की गई तो इसका परिणाम सारी दुनिया में प्रतिफलित होगा छह महाद्वीप पर मेरे सन्यासी इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा यह बात आसान नहीं होगी अगर इस आश्रम को कोई भी चोट पहुंची तो मोरारजी देसाई किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकेंगे जहां जाएंगे वहां मुसीबत होगी तो इस देश के रात दूतावास किसी देश में बचे नहीं रह सकेंगे इससे घबराहट है इससे परेशानी उपद्रव कि उपद्रव खड़ा हो जाएगा कि फिर हम अपनी लोकतांत्रिक प्रतिमा को कैसे बचाएंगे क्योंकि ये तो गैर लोकतांत्रिक कदम होगा मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है कमरे के भीतर नग्न होने का प्रत्येक को अधिकार है नहीं तो सभी पति पत्नियों को जेल में डालना पड़ेगा मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है मैं इस हिसाब से होशियारी से चल रहा हूँ मेरे ऊपर कोई कानूनी जुर्म नहीं है मेरे आश्रम पर कोई कानूनी जुर्म है सारी फिक्र इस ढंग से की है कि कानूनी ढंग से तो कोई तरह से वो पकड़ ही नहीं सकते नहीं तो तुम सोचते हो वो छोड़ते अगर वो संजय गांधी पर 22 मुकदमे चला सकते तो मुझ पर 220 सौ बीस चलाते मगर सब 420 मिलके भी मुझ पर दो सौ मुकदमे नहीं चला सकते मुकदमे का कोई कारण नहीं इसलिए एक नपुंसकता अनुभव हो रही कि क्या करें बस नहीं चलता है नहीं तो मिठा देती मगर जितना बस चलता है उतनी चेष्टा जारी रखते तुम कहते हो मैं भारतीयों को इन चिकित्सा पद्धति में क्यों शामिल नहीं करता किसको सम्मिलित करूं फिर सम्मिलित होने इस तरह के लोग जरूर आते हैं। जिनका प्रयोजन दूसरा है जो चाहते हैं कि चित्र ले ले वहां जाके और चित्रों को अखबारों में छपवा दे जिसको सम्मिलित होना है उसे ध्यान करना होगा शिविर करने होंगे और जो चिकित्सा पद्धति मैं दूंगा उनमें सम्मिलित होना होगा उतना धीरज नहीं उतने प्रयोगों से गुजरने की क्षमता नहीं एक तो भूमिका का अभाव है पश्चिम में पिछले पचास वर्षों में मनोविज्ञान ने बड़ी ऊंचाइया दी बड़े शिखर छुए उसका कोई बोध नहीं और गैर पढ़े लिखे आदमी की बात छोड़ दो विश्वविद्यालय में तुम्हारे जो शिक्षक मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं वो भी तीस चालीस साल पुरानी किताबों के आधार से पढ़ा रहे हैं उन्होंने जो पढ़ा था विश्वविद्यालय में वही पढ़ा रहे हैं। उनके लिए अब भी मैकडुगल की किताबें वेद उन्हें कोई पता नहीं अब्राहम मैस्लो का उन्हें कोई पता नहीं पल्स का उन्हें कोई पता नहीं जेनेओ का उन्हें कोई पता नहीं कि नई-नई क्या खोजें हो रही उन्हें विलियम राइक का कोई पता नहीं मगर फिर यह भारत की ही बात नहीं विलियम राइज तो अमेरिका में था लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसे जेल में डाल दिया क्योंकि उसने काम ऊर्जा के रूपांतरण के कुछ प्रयोग किए काम ऊर्जा के रूपांतरण के प्रयोग और विलियम राइज दिक्कत में पड़ा और फिर उन्होंने आखिरी क्या तरकीब की तुम्हें पता है कोई उसके खिलाफ कानूनी उपाय नहीं मिल सका झूठा तो जबरदस्ती उसे पागल करार दे दिए और पागल करार देके जेलखाने में रख दिया विलियम राइट जेलखाने में मरा इस सदी का सबसे बड़ा तांत्रिक शोधक पागल की तरह जेलखाने में मरा जबरदस्ती मारा गया अमेरिका में अगर ऐसा होता हो तो भारत का तो तुम सोचो कि क्या हालत होगी इसलिए भूमिका का अभाव बड़ी अड़चन शिक्षा का अभाव बड़ी अड़चन है तुम तो मुझसे कहते हो सामूहिक चिकित्सा में भारतीयों को प्रवेश दू मैं देना भी चाहता हूं लेकिन यह ऐसा ही होगा कि जिससे साधारण गणित नहीं आता वह अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षवाद के सिद्धांत को समझने की कोशिश करे नहीं समझ पाएगा उसकी भूमिका तय करनी होगी धीरे धीरे सने सने उसकी भूमिका तैयार कर रहा हूं मेरे सन्यास का व्यापक प्रसार उसी दिशा में आयोजन धीरे धीरे तुम मुझसे राजी होने लगो मेरी बात तुम्हें समझ में आने लगे धीरे धीरे तुम इतनी श्रद्धा से भर सको कि अपनी धारणाओं के विपरीत भी प्रयोग करना हो तो कर सको तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें प्रयोग करवाऊ और तुम्हें प्रयोग करवाने के लिए ही नए कम्यून को बनाने का आयोजन कर रहा हूं क्योंकि पाश्चात्य व्यवस्था से सामूहिक चिकित्सा तुम्हारी ना हो सकेगी तुम्हारे लिए मुझे नए ढंग ही खोजने होंगे जो तुम्हारी भारतीय शैली और व्यवस्था के अनुकूल पाश्चात्य चिकित्सा महंगी है यद्यपि मैंने उसे इतना सस्ता किया जितना किया जा सकता है जिस चिकित्सा के लिए पश्चिम में पांच हजार रुपए खर्च होते उस चिकित्सा के लिए यहां पांच रुपए में व्यवस्था किए लेकिन भारतीय के लिए तो 500 रुपए भी बहुत है उसके लिए तो 50 रुपए में व्यवस्था हो सकती तो ही काम हो सकेगा तो नए कम्यून में जहां ज्यादा जगह होगी ज्यादा विस्तार होगा ज्यादा सुविधा से प्रयोग हो सकेंगे अब यहां तो हर चीज की अड़चन है यहां तो साउंड प्रूफ कमरा चाहिए एयर कंडीशन कमरा चाहिए क्योंकि साउंड प्रूफ ना हो तो चिकित्सा में जो आवाजें निकलेंगी पड़ोसी परेशान करते हैं वो पुलिस को फौरन खबर कर देते हैं एयर कंडीशन होना चाहिए तो ही साउंड प्रूफ हो सकता है नहीं तो लोग मर जाएंगे भीतर बंद कमरे में तो महंगा हो गया एयर कंडीशन होगा साउंड प्रूफ होगा आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए खास तरह की ईटों से बना होगा तो सारी चीज महंगी हो गई भारतीयों के पास सुविधा नहीं है कि वह भी ₹500 भी चिकित्सा के लिए खर्च कर सके फिर चिकित्सा के समय में खास तरह का भोजन दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक चिकित्सा तुम्हारी ऊर्जा पर काम करती है किस ऊर्जा के लिए कैसा भोजन जरूरी वही भोजन दिया जाता है वो भी महंगा हो जाता है अब कौन भारतीय पंद्रह दिन के लिए पांच चिकित्सा का देने के तैयार लाए भी कहां से इतनी तो उसकी मासिक तनख्वाही भी नहीं है महीने भर अपने बच्चों को क्या खिलाएगा पत्नी को क्या खिलाएगा चाहता हूं बहुत हृदय से चाहता हूं भीतर भीतर चिंतित होता हूं कि क्यों तुम्हारे लिए भी सारा साधन न उपलब्ध हो जाए मगर फिर उसके लिए बहुत विस्तृत जगह चाहिए जहां कोई पड़ोसी ना हो तो न एयर कंडीशन की जरूरत होगी न साउंड प्रूफ की जरूरत होगी फिर भाषा का प्रश्न अभी तो हमारे पास जितने चिकित्सक हैं वो सब पश्चिम से आए हैं क्योंकि मैंने पश्चिम के श्रेष्ठ चिकित्सकों को यहाँ इकट्ठा किया है तुम जान के चकित हो गए पृथ्वी पर चिकित्सा का इतना श्रेष्ठ कोई केंद्र नहीं क्योंकि जितने पश्चिम के श्रेष्ठ चिकित्सक थे सब मेरे सन्यासी हो गए वो समझ सके मुझे तत्काल समझ सके पश्चिम के कई चिकित्सा केंद्र बंद हो गए क्योंकि उनके संस्थापक तो पुनः आ गए इंग्लैंड के दो चिकित्सा केंद्र बंद हो गए जो बड़े चिकित्सा केंद्र थे यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा केंद्र थे एक को तीर्थ चलाता था एक को सम्र चलाता था वो दोनों यहाँ आ गए सारी दुनिया से श्रेष्ठ चिकित्सक यहां है लेकिन भाषा का सवाल है तो अब मैं फिक्र कर रहा हूं इसकी कि भारतीय भाषाओं में चिकित्सक तैयार हो सके तो फिर भारतीय चिकित्सा में उतर सकेंगे नहीं तो भाषा अर्चन बन जाती जिस भाषा को तुम बिना किसी अर्चन के नहीं बोल सकते उस भाषा में बहुत गहरा संवाद नहीं हो सकता और ये सारी चिकित्साएं संवाद पर आधारित हैं क्योंकि तुम्हारे हृदय को पूरा का पूरा प्रकट करना समझो कि तुम अंग्रेजी बोल लेते हो काम चलाओ लेकिन अगर झगड़ा हो जाए मारपीट होने लगे तो फिर अंग्रेजी ना बोल सकोगे फिर एकदम हिंदी में गाली दोगे क्योंकि गाली देना अंग्रेजी में किसी स्कूल में सिखाया भी नहीं गया किसी विश्वविद्यालय में मगर तभी बात अर्चन की हो जाए, कहानी है प्रसिद्ध कि भोज के दरबार में एक विद्वान आया और उसने कहा कि मैं तीस भाषाओं का पारंगत और तुम्हारे दरबार के जो रत्न हैं उनको चुनौती देता हूं कि कोई मेरी मातृभाषा पहचान ले मातृभाषा पहचान ले तो एक लाख स्वर्ण मुद्राएं मैं भेंट करूंगा और अगर कोई न पहचान सका तो दस लाख स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें मुझे भेंट करनी पड़ेगी ये चुनौती बड़ी थी भोज के दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे कालीदास भी भोज के दरबार में था बड़े बड़े विद्वानों ने चुनौती स्वीकार की लेकिन हर एक हारता गया वह व्यक्ति इतना अद्भुत था कि हर भाषा ऐसे बोलता था जैसे उसकी मातृभाषा हो अंत कालिदास ही बचे बोझ ने कहा कि कुछ करो नहीं थे बड़ा अपमान होगा दुनिया हसेगी कि हमारे दरबार में एक आदमी नहीं है ऐसा जो इसकी मातृभाषा पहचान सके बोझ की बात सुन के भी कालिदास चुप रहे उस दिन आखिरी विद्वान हारा इसके बाद के दिन कालिदास का नंबर आने को था सब विदा हो रहे थे वो दस लाख असरफिया उस दिन ले के फिर लौट रहा था जैसे ही सीढ़ियों से महल के उतरते थे कालिदास ने उसे एक धक्का दे दी थैली गिर गई असरफियां बिखर गई वह आदमी कोई 50 सीढ़ी राजमहल की नीचे खिसक के जमीन पर गिरा उठ एकदम गाली देने लगा कालिदास ने कहा यही तुम्हारी मातृभाषा मुझे क्षमा करो और कोई उपाय नहीं था जानने का और वही उसकी मातृभाषा थी प्रेम करना हो या गाली देनी दूसरे की भाषा में नहीं किया जा सकता है इसलिए अगर कोई भारतीय किसी पाश्चात्य स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है या पाश्चात पुरुष किसी भारतीय स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है ज्यादा देर नहीं मानला। रहा क्योंकि हार्दिकता प्रकट नहीं हो पाती संवाद नहीं हो पाता कुछ कुछ फासला बना रह जाता है प्रेम हो की घृणा ये इतने उत्तप्त भाव है कि इनके लिए अपनी ही भाषा चाहिए यह अड़चन है अभी हमारे पास कोई भारतीय चिकित्सक पैदा नहीं हो सके उनके पैदा होने की सुविधा बनाना चाहता हूं लेकिन जी देसाई बनने नहीं देना चाहते कच्छ की तो उन्होंने कसम खा ली है कि कच्छ में तो आने नहीं देंगे क्योंकि उनके दे प्रदेश गुजरात को मैं बर्बाद कर दूंगा गुजरात को तो उन्हें बचाना अब वो महाराष्ट्र की भी चिंताएं पड़ गए कि महाराष्ट्र को भी बचाना दोनों तरफ जमीनें लेके पड़ी हुई लेकिन कोई निर्णय नहीं देते और मैंने उनको खबर भेजी कि कह दो नहीं तो भी काम हो जाए वो नहीं भी नहीं कहते क्योंकि वो जानते हैं नहीं कहना गैर कानूनी नहीं।, नहीं कहेंगे तो मैं अदालत से फैसला ले सकता हूं तो नहीं भी नहीं कहते ताकि नहीं भी रुकी रहेगी तो मैं अदालत भी नहीं जा सकता इस तरह का लोकतंत्र इस देश में चल रहा है इसको जयप्रकाश नारायण कहते हैं दूसरी स्वतंत्रता विंस्टन चर्चिल ने जब भारत आजाद हुआ तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में जो शब्द कहे थे वो करीब करीब भविष्यवाणी की तरह सही सिद्ध हो गए उसने जो शब्द कहे थे वो ये थे एटली को उसने कहा था कि महान भाव आप भारत को स्वतंत्रता तो दे रहे हैं लेकिन 30 साल के भीतर ये लुच्चे और लफंगों के हाथ में पड़ जाएगा 30 साल पूरे हो गए और लुच्चे और लफंगों के हाथ में देश पड़ गया मैं थोड़ा हैरान हुआ कि विंस्टन चर्चिल को कुछ ज्योतिष शास्त्र आता था क्या विंस्टन चर्चिल कैसे ही कह सका ठीक तीस साल और देश लुच्चे लसनों के हाथ में पड़ जाएगा और वैसा ही हो गया है तो पहली बात भूमिका का अभाव है दमन की लंबी परंपरा है और ये सारी चिकित्साएं दमन के विपरीत चिकित्साएं विसर्जन की कैथारसिस की रेचन की इनमें जो भी दबा पड़ा है बाहर निकाल देना अगर क्रोध दबा है तो क्रोध बाहर निकाल देना और तुमने जिंदगी भर सीखा है क्रोध को दबा लेना तो बड़ी मुश्किल हो जाती तुम क्रोध निकालोगे कैसे एक भारतीय युवती को मैंने चिकित्सा के लिए भेजा उसने कहा कि क्रोध पड़ा है मगर जिंदगी भर की शिक्षा निकालना भी चाहती हूं तो निकलता नहीं बस रह जाता अटका रह जाता है छाती में अटका रह जाता है कितनी सदियों से तुम्हें सिखाया गया नियंत्रण और ये सारी चिकित्साओं में अनियंत्रण सूत्र है छोड़ दो बिल्कुल अपने को सहज क्रोध है तो क्रोध काम है तो काम जो भी है निकलने दो बहने दो ताकि मवाद बह जाए ये मवाद निकालने के प्रयोग है ये चिकित्साएं वमन की चिकित्साएं इसलिए तुम घबराओगे इसलिए चित्र जो तुम देख रहे हो अखबारों में बहुत घबराने वाले कि ये क्या कृत्य हो रहा है ये विभत्स कृत्य नहीं है ये तुम्हारे भीतर सदियों से पंडित पुरोहितों ने जो दबा रखा है उस मवाद को निकालने का प्रयोग है और मवाद जब निकलेगी तो दुर्गंध थोड़ी फैलेगी मगर मवाद निकल जाए तो तुम स्वच्छ हो जाओ तो दमन की लंबी परंपरा बाधा डाल रही है पर मैं धीर धीरे धीरे प्रयोग कर रहा हूं कुछ कुछ भारतीयों को भेजता हूं दो चार भारतीयों ने बड़ी गहराई से प्रयोग किए और बड़े आनंद मग्न बाहर आए और उनका जीवन एक नई शैली ले लिया विनोद को मैंने भेजा प्रयोग के लिए और विनोद खड़ा उतरा खूब गहरा गया और उसके बाद से उसके जीवन ने एक नया ढंग ले लिया एक नई शैली एक नई मस्ती आ गई एक दूसरे मित्र को भेजा वही आग्रह करते थे बहुत दिन से कि मुझे भेजें काम वासना से परेशान है तो आग्रह करते थे कि मुझे तंत्र चिकित्सा में भेज दे मैंने कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हें तंत्र चिकित्सा में भेज दू लेकिन तुम उसमें उतर ना पाओगे अभी तुम्हें पहले उचित होगा कि तुम प्राइमल थेरेपी में जाओ मगर प्राइमल थेरेपी चलती कोई दस दिन बारह दिन उनका उतर तो मेरे पास समय नहीं मुझे तो तीन दिन का तंत्र भर देते नहीं माने तो मैंने कहा कि ठीक जाओ जानता था कि व्यर्थ होगा क्योंकि प्राइमल थेरेपी से गुजरो पहले तो तंत्र में प्रवेश कर सकोगे नहीं तो नहीं कर सकोगे समझ में ना आएगा वो तीन दिन वहां बैठे रहे उनकी अकल में कुछ भी ना आया कि क्या हो रहा है और तंत्र में जो लोग सम्मिलित थे उन्होंने शिकायत की कि इस आदमी को आपने क्यों भेज दिया है ये सिर्फ वहां बैठा रहता पालथी मारे इसकी मौजूदगी हमें आखर रही न कुछ बोलता है न कुछ चालता है चौका सा घबराया सा कि क्या हो रहा है अब वो फिर आ गए थे कि मुझे फिर तंत्र में जाना है मैंने कहा कि अब नहीं अब तुम दो चार चिकित्साओं में पहले जाओ आहिस्ता आहिस्ता अनुभव ये कह रहा है कि मुझे भारतीयों के लिए थोड़ी उदार थोड़ी कुनकुनी चिकित्साएं विकसित करनी होगी पश्चिम की चिकित्साएं बहुत उत्तप थे पश्चिम के लोगों को जरा अड़चिन नहीं पश्चिम ने बड़ी हिम्मत कर ली तुम जरा सोचो पश्चिम से युवतियां चली आई हैं, बिना फिक्र किए यहां परदेश में अटकी है तुम्हारे सब तरह की बेहूदगियां झेलती सन्यासियों को रोज रास्तों पर कोई धक्का देता है कोई उनके कपड़े खींच लेता है कोई उनका बैग ही छीन के भाग जाता है सब तरह का उपद्रव झेल रह रही लेकिन फिर भी मौजूद है टिकी एक बड़ा साहस पश्चिम में पैदा हुआ है वैसा साहस हमारे लोगों ने खो दिया है हमने हजारों साल से अभियान नहीं किया है कोई हम बिल्कुल मुर्दा हो गए हमने देश को एक मरघट बना दिया है इस मरघट में मैं फिर से तुम्हें पुकार रहा हूं कुछ जागने लगे हैं लोग वही मेरे सन्यासी कुछ हिम्मतवर स्वीकार करने लगे हैं चुनौती वही मेरे सन्यासी जल्दी जैसे ही सुविधा जुड़ जाएगी भारतीयों के लिए भी चिकित्सा का इंजाम तपन कुमार हो सकेगा करना ही चाहता हूं भारत को बड़ी जरूरत है तरह प्रश्न भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो आपके रंग में पूरी तरह डूब गई हूं मेरा यह समर्पण पूरा है या अधूरा मैं कुछ नहीं जानती फिर भी मैं जैसी हूं आनंदित हूं आपके पहले मेरा न किसी संत से मिलना हुआ न आगे किसी से मिलने की इच्छा है फिर भी शायद आगे किसी तथाकथित साधु से मिलना हो जाए कि जो चमत्कार जादू टोना करने वाला हो तो क्या उसके सम्मोहन का मुझ पर असर हो जाएगा कृपया बताने की अनुकंपा करें। शांता भारती जिस पर मेरा सम्मोहन चल गया फिर उस पर किसी का सम्मोहन नहीं चलता है। उसकी तू चिंता छोड़ आखिरी बात हो ही गई अब कहा जादू टोना क्या आशा अभिलाषा बंदे अब यह रोना धोना क्या दृष्टि लग चुकी जबकि नियत की तब जादू और तोना क्या इतना तो हो चुका अभी तक अरे और अब होना क्या अपने ही को जबकि खो चुके तब आगे अब खोना क्या नंग नहाए ताल तलैया ता धोना और निचोना क्या जब यूं बेघरबार हुए तब बाती दीप सजोना क्या जब आकाश बन चुका चंदवा तब छप्पर में सोना क्या जब संग्रह का विग्रह टूटा तब अब स्वर्ग खिलोना क्या हल्के होकर तुम निकले हो फिर बोझा ढोना क्या कथरी छोड़ी कासा छोड़ा गठरी और बिछोने क्या तुमने कब दुकान लगाई तुमने कब दुकान लगाई तब ड्यौड़ा और पोना क्या मस्त रहो और अंत लुटिया आज डुबोना क्या अब फिक्र छोड़ो अब कोई जादू टोना कुछ कर सकेगा नहीं अब तो डूब ही गए अब और कोई क्या डूबाएगा तो अब बचे नहीं अब कोई और क्या मिटाएगा नहीं तो अब कोई चिंता नहीं और तू सौभाग्यशाली है शांता कि सीधे ही सागर के पास आ गई छोटी ताल तलैयों में ना उलझी और जिसने सागर देख लिया अब ताल तलैया कुछ भी ना कर सकेंगे जिससे मेरी बात रुझ जाती उसे चिंता के बाहर हो जाना चाहिए जादू चल गया अब तू ये भी चिंता मत कर कि पूर्ण समर्पण है या नहीं एक बीज भी पड़ जाए समर्पण का तो काफी है एक बीज ही फिर वृक्ष हो जाता है एक बीज से ही फिर बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है वह बीज पड़ गया है एक बूंद अमृत की काफी है कोई पूरा सागर अमृत का थोड़ी पीना पड़ता है एक बूंद काफी और वह बूंद पड़ गई वह बूंद न पड़े तो मुझसे संबंध ही नहीं जुड़ता मुझसे थोड़े से ही लोगों का संबंध जुड़ सकता है मुझसे संबंध जुड़ना ही अपने आप में एक बड़ी परीक्षा है एक कसौटी आदमी की उंगलियों में कल्पना जब दौड़ती है पत्थरों में में जान पड़ जाती है, मूर्तियां होकर जगमगाती इस संजीवनी, आदमी का उंगली से उतरकर पत्थरों की मूर्तियों में वास करता है मूर्तियां जीवित बनी रहती हजारों साल तक बस यही लगता किसी ने आज ही इनको छुआ है और इस कारण बहुत सी वस्तुए प्राचीन युग की खुशनुमा है मोहिनी है क्योंकि वे है, आज भी गर्मी लिए उन जिन्होंने एक दिन उनको छुआ आवेश में मैं जिसे छू रहा हूं, उसे आवेश में छू रहा हूं। मैं आविष्ट हूँ जो मेरे पास संयुस्त हो रहा है वह भी आविष्ट हो रहा है यह एक जादू के जगत में दीक्षा है जो झुकेगा अंजलि भरेगा जरा सा पी लेगा यह जल फिर कभी उसकी प्यास ना उठेगी जीसस एक सांझ एक कुएं पर रुके कुएं पर भरती थी एक स्त्री जल से उन्होंने उस स्त्री से कहा मुझे प्यास लगी मुझे थोड़ा पानी दोगी उस स्त्री ने जीसस की तरफ देखा वह स्त्री अत्यंत दिनहीन स्त्री थी छोटी जात की स्त्री थी उसने देखा कि जीसस छोटी जाति के नहीं उनके कपड़े लगते उनका ढंग उनका चेहरा उसने कहा कर क्षमा करे राही शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं बहुत गरीब बेहीन छोटी जाति की स्त्री हूं आपकी जाति के लोग मेरा छुआ पानी नहीं पीते जीसस ने कहा तू फिक्र मुझे पानी पिला और मैं भी तुझे पानी पिलाऊंगा उस कहा आप मुझे पानी पिलाएंगे थोड़ी चौकी उसने कहा तो डोर है आपके पास ना आपके पास बाल्टी आप मुझे कैसे पानी पिलाएंगे और आप मुझे पानी पिला सकते तो फिर मुझसे क्यों पानी मांगते कर, तेरा पानी और मेरा पानी और, तू मुझे पानी पिला लेकिन तेरा पानी ऐसा है कि घड़ी भर बाद फिर प्यास लगाएगी मैं भी तुझे पानी पिलाऊंगा लेकिन मेरा पानी ऐसा है की फिर तुझे कभी प्यास न लगेगी कहते उस स्त्री ने जीसस की आंखों में झांका और जीसस की हो गई उन आंखों में पी लिया उसने जल मिल गया उसे अमृत झाको मुझ में संन्यास का इतना ही तो अर्थ है कि मेरे करीब आ सको कि मैं अपनी आविष्ट अंगलियों से तुम्हें छू सकूं कि जो मुझे घटा है उसका थोड़ा संस्पर्श तुम्हें भी हो जाए कि तुम्हारी वीणा को थोड़ा झंकार दू एक बार बच जाए राग तो फिर कभी कोई और राग न तो उसके ऊपर है न कभी था न हो सकता है चौथा प्रश्न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 शिक्षक है मां बाप है समाज वो बचपन को क्रूर करवा देते पंगू कर देते अभी परसों ही एक युवती ने मुझे कहा कि मेरे बेटे को कुछ कहिए वो बेटे को सांस लेके आई थी बेटा प्यारा है मैंने पूछा इसकी क्या तकलीफ तो कहा कि बहुत ज्यादा शोरगुल नाच कूंट भागडौल मचाया रखता है को समझाइए मैंने कहा तू गलत आदमी के पास ले आई यही होना चाहिए यही क्षण है नाचने कुंदने। अगर ये बहुत उछल कुन करता है तो इसको नृत्य सिखाओ आखिर सक्रिय ध्यान किसके लिए है कुंडलने सिखाओ बजाय नाचना कुंदना बंद करवाने के इसने नाचने कुंदने को कला दो कुशलता दो